Om Saha आगमान लेंगे तो निकाल ने बताया था कि ने जो अपने स्वयं नीचे रहने वाला हो और ऊपर जाने वाले के संगम प्राप्त हो जाए मिलन प्राप्त हो जाए और वो अधिक मानी वृद्धावस्था में नहीं जाते हों और हम वृद्धावस्था के घेरे में हों ऐसे जानते हुए उनसे कुछ अच्छी वस्तु लेनी चाहिए जो विषय हमको नहीं चाहिए अक्सर अच्छा आदि से प्रवतन में आपने रखा हुआ है कि मुझे नहीं चाहिए मुझे अच्छी चीज मिली है आत्मा ज्ञान मिलिये तो दुर्बरने के बाद आगे के शरीर में आत्मा का संबंध होता है कि नहीं होता अभी शरीर में आत्मा का संबंध बनता की नहीं बनता अगर हृदय बनता है तो आत्मा नहीं है अगर बनता है तो आत्मा है अस्तित्व के नास्तित्व के इत्यादि है ना अस्तित्व देते फिर नतीगेता बढ़ेगा की जब उतार भौतिक प्रकार से प्रलोभन नहीं किया जा सका और भी गति का समुदाय है, रहा आवेश यस्म चिकित्स्यो महति गुरु योम प्रवेशोस्मिकेटी विचि आम आम यस्म के विषय आत्मा के विषय जिस आत्मा के विषय में चित इदम विचिकित्सा यहां तथा कव इस प्रकार की शंका विचिित्सा शंका संदेह आत्मा के विषय में इस प्रकार की शंका जैसे करते हैं मृत्योग क्या शंका कोई है बोलते कोई नहीं है बोलते जब सांपराय महा गोही स्तर पर लोग के विषय में भी जो वरदान के रूप में मैं मांग रहा हूं बहुत बड़ा प्रयोजन सिद्ध करने वाला है सांपराय पर लोग परलोक के लोग विषय पर लोग गोई होते हैं श्लोक और जहां अभी आप बैठे हैं श्लोक हो गया माने यहाँ लोक शब्द हो जाते शरीर लुट के थे तब वो बड़भूत के थे या जिसमें बैठ करके जीवात्मा का माहौल का भोग होता है उसी को तो लोक शब्द के कहा जाता है जिस शरीर वाले आप हैं आपके लिए है। तो ये लोग हैं। अभी मनुष्य लोग आया और आगे जहां पहुंचेंगे वो लोग हो जाएगा वही लोग होता किस तरह लोग श्लोक और बड़ो वही होता है ऐसा तो इसमें एकदम विचिकित्सा की प्रत्योग यह प्रत्योग संबोधन करेगा जिसके विषय जिस आत्मा के विषय में शंका करते हैं लोग अस्थि नास्तिक करके शंका करते हैं बात करता नहीं है अस्तिकवाद करता है परलोक संबंधी आत्मा है तो है। शंका है संशय है करते हैं तो जिसमें जब सांप्रदाय महत्व गुहिन स्तर जो परलोक के विषय में महान प्रयोजन सिद्ध करने वाला एक प्रश्न उसको आप बताइए तत्वी आप उसको बताइए आत्मा के विषय में बताइए और रोग संबंधी आत्मा है हाँ या नहीं है उसको बताइए योग पढ़ो गूढ़ अनुप्रविष्ट हो ये जो बदान में मार रहा हूँ अयम भरा तो बदान कैसा है गूढ़ है बहुत तो गमन है बहुत तो गंभीर है और अनुप्रविष्ट इसके विषय में निर्भर करना सबके बस की बात नहीं है दुर्ग विवेचनीय तो है ये बड़े मुश्किल से विवेचन करने आग से है, है तो के और आप जैसे व्यक्ति यहां तो आप इसी का विवेचन करें व्याख्या करें ऐसा प्राप्त है उन प्रविष्ट है दुर्वेचन मैंने दुख रूप से बड़ी कठिनाई से विवेचन करने के है आत्मा के बाद में आइए पर आत्म केवल सरल है विवेचन करना तो गिरवते हुए ज्ञान होता है सरल होता है आत्मा के विषय में विवेचन करना बहुत मुश्किल है क्यों आपका बात ही नहीं है अगर विवेचन सरल होता तो सबको एक ही दृष्टि होने की आत्मा है या नहीं है एक ही होना चाहिए नहीं है तो नहीं है तो है पहले संदेह वही हो वह गया अस्थि नास्ती पर यह संदेह हो गया चलो अस्थि आस, बाद वो लेते हैं फिर आत्मा का विवेचन करने लग जाते हैं फिर भी वहां भी दुर्विवेचनी का है कोई कहते हैं हमू है परिणाम को ले कोई कहते हैं बिगू है कोई कहते हैं मध्यम है ऐसे भी स्वभाग है आत्मा मध्यम परिवार और जैन समुदाय के पीछे मध्य परिवार जो जिस शरीर में आत्मा होगा उस शरीर में उतना ही होता है मच्छर के शरीर में होगा उतना ही छोटा बनेगा हाथी के शरीर में ताकूत बड़ा हो जाएगा माना रबर जैसा है संकुचन आकुलचन और संकोचन क्रिया हो जाती है ऐसे मानते हुए तो जिन्होंने आत्मा को माना हुआ है स्वीकार किया है वहां भी मतभेद है परिवार में मतभेद है और कोई कहते शाकार है कोई कहते निराकार है जिसमें भी मतलब है इसके मतलब इतने सरल नहीं है बात में सबोध भिड़बुड़ करके भेद है दो एक बार अब दो एक बात चल रहा है दो चल रहा है कब तक चलेगा पता भी नहीं है जिसका अर्घ है जिसमें बैठा बहुत छोड़ने जा रहा है तो कोई बोलते हैं नहीं भाई जो ज्ञापक है कि तो भोगता है नई आई को पूछिए तो क्या बोलता है आत्मा करता बोलता तो भोक्तृत्व धर्म है ऐसा मानता है और कोई कहता तो है करता धर्म धर्म भोगता है संख्या भी ऐसा तो ये अगर सबल होता विवेचन करना तो ये सारे झगड़ा अनादि काल से आप तक झगड़ा झगड़ा है इसके मतलब इसके विवेचन करना सब किसी की बस की बात नहीं है तो आप जैसे व्यक्ति यहाँ पर तो आप उसी के बारे में बताए स्पष्ट कीजिए मॉडल ऑफ गिष्ठ ये वरदान जो मैं मान रहा हूं आत्मा को परलोक संबंधी आत्मा के विषय में ये वरदान बूढ़ है गहन है बहुत मुश्किल है इसको समझना मुश्किल है वो तो बहुत पहुंचा हुआ कोई व्यक्ति हो वही समझा सकेगा ऐसा है अनुप्रविष्ट दुर्विवेचना का रूप है ऐसा प्राप्त है आपका के विषय में नारायण तस्पात नजिकेता पेड़े यहाँ पर इस माम्य तस्मात नजगे का प्रणते स्मृति का वचन कहते भाष्य कहते हैं क्यों नजके का स्वरूप अपने लिए नजगे नहीं बोलते ये यहाँ तात्पर्य है अन्यम अन्यम तस्मात इससे अतिरिक्त भगवान नजगे का स्वीकार नहीं करता इसका ये आश्रय अब बिहार हम देभन विहाय में मुझे बहुत सारे प्रलोभन आपने दिया गुरुदेव इस्लोक का प्रलोभन परलोक संबंधी स्वर्गलोक संबंधी प्रलोभन बहुत सारे दिया है माने जो मनुष्य जीवन में जितना मिलना संभव नहीं है जितना आपने कहा थया ये को त्याग करके विहार त्याग करके वह आप त्याग है और वो विहाय अनित काम है अनित जो काम विषय अनित विषयों को परित्याग करके जो भी अवसराएं आए या जो भी आए विषय अनित ही होते हैं कर जन्मारम जो मेरे द्वारा प्राप्त है मैंने जिसकी प्रार्थना की है परलोक संबंधी आत्मा है या नहीं बताइए कहा हुआ है जन प्रेते प्रेतम विजलित सम जिसके विषय में जो प्रेत परलोक दया हुआ आत्मा है मरा हुआ व्यक्ति में इधम बिजली सम इस प्रकार के जो शंकाएं बनी हुई है ऐसे तो शंका कोई बोलता होता है, को है, है। तो ये चाहेंगे बिजली संधि तथा ये क्रिया इदं। इदं है जिस प्रकार से शंका उठाते उस प्रकार है संति ऐसा होगा तो अस्थि नास्ती इतम प्रकारम इस प्रकार से है या नहीं है इस प्रकार से शंका उठाते लोग उस लोग है उस लोग शाम पढ़ाय परलोक के विषय में शंका कहाँ है परलोक के विषय में अभी अभी कुछ पहले कुछ चलता फिर और चलना फिर बंद हो गया निचस्त पढ़ा है उस स्थिति कोई कहते है परलोक चला गया दूसरे शरीर शरीर चला कोई कहते है नहीं है यही समाप्त हो गया शांपराय धन परलोक विषय पर लोग विषय में जो महतीजनियमित्लोक विषय में निर्णय विज्ञान या तत्वी तथा एमोसापन था महान प्रयोजन का निमित्त बना हुआ है इससे बहुत बड़ा प्रयोजन से क्या होगा आत्मा है हाँ या नहीं है बहुत बड़ा प्रयोजन से क्या होगा क्यों तो अभी तक झगड़ा पड़ा हुआ राज्यकाल से आप बने का झगड़ा एक मानता है एक मानता है नहीं है अगर सरल होता तो सबकी एक ही बुद्धि होनी चाहिए हमे एक बुद्धि बनी हुई है अस्तित्व अस्तित्व तो वहां की प्रयोजन महान प्रयोग का मुक्त है आत्मा आत्मा को निर्णय विज्ञान आत्मा को निर्णय स्वरूप विज्ञान आएगी निश्चय करना वो विज्ञान महान प्रयोजन सिद्धवन वाला आय ऐसा जो है तब तत्गुरु जी उसी आपने को बताइएगा आप विज्ञान को बताइए नो समय हमारे लिए वही बताइए किम ब ज्यादा क्या कहें योगी हम प्रकृति आत्मविश्वर्य पर हो जो प्रकृति पर मेरा कृतिया बताओ मुझे आत्मा को विषय करने वाले पता मांगा हुआ है कि भगवान गुढ़ मन गहन बहुत गहन है और दुर्विवेचन प्राप्त है दुखे न विवेचन कर तुम सके बड़े मुश्किल से इसको विवेचन पृथक करना शहरा भी से पृथक करना बड़े मुश्किल से होगा बिजली पृथक भाव विधा हुआ है तो बड़े मुश्किल से होगा प्राप्त है अनुप्रविष्टता ऐसे प्राप्त है तस्मात पदार्थ अन्य अभिवेक भी प्रावधान्यम इस वर्ष अतिरिक्त भगवान जो अज्ञानियों के द्वारा प्राथमिक है पांछनीय वर्ग चाहते हैं अभिवेक भी प्राथम्य अनित्य विषय जिसका विषय अनित्य होगा चाहे स्वर्गालय भोग मिले वो भी अनित्य है लौकिक भोग मिले तब अनित्य है विषय परम न चिकेता नृत्य न चाहती मैंने वाणी आदि से तो स्वीकार क्या करेगा कि तो तो मन से भी स्वीकार नहीं करता हम नजिकता हम स्मृति का वचन है नामियां तस्मात नजिकता बोली दे सब स्मृति का वचन है क्यों को टिप्पणी का बताएंगे देश का तात्पर्य है कि दिख रही और वो बार बी डिपेंड गुरु कृष्ण अच्छा अग विवेक विशेष को हमारा असंभव आता अस्मात कारण मैं विवेकी हूं मैं इतने मूल आज्ञा में नहीं हूँ विवेकी में हुआ मैं जो विवेकी हूँ मेरे विषय को रहना असंभव मेरे लिए विषय में भ्रमण करना खेलना क्रीड़ा करना विषय को चाहना असंभव है क्यों विवेकी व्यक्ति विषय को नहीं चाहता एक अथर् सब करता है कहा मजा प्रार्थिका है ना यहाँ यार प्रार्थिक हो तब तुम ही समझे जो मेरे द्वारा प्रार्थना करता है उसी बात बताइए विश्व प्रधान के तरफ तरोपाल के तरफ बच जाइए का उनका तरोपारम तुम्हारे प्रार्थी में क्या है पूछा गया उत्तर देते हैं यशमिन किसम की जिसके विषय में ये ना ना जिस आत्मा के विषय ने ऐसी शंका कहते हैं वो अस्थि नास्ती प्रकार से कोई कहते है कोई कहते नहीं है बहुत बड़ा झगड़ा है वालों को भी जगह सरोज साकार दिन्ण है निराकार है जाने क्या क्या झगड़ा है अणुपिमान वाला है महत्व परिवार वाला है कर्ता भोगता है केवल भोगता है अथवा अकर्ता होता है, है, है दुनिया भर की बातें हैं झगड़ा है क्या मैं यात्रा ठीक ने कहाता नहीं मरभ के विषय है झंडे में तो नहीं शंका नहीं हो रही है जो कुछ यही की वहां पर शंका हो जाती है अभी कुछ देर पहले एक चेष्टावान था अब निश्चे तो हो गया क्या कुछ यहां से निकल के गया क्या नहीं गया नहीं शंका है जीवित पर शंका नहीं जो कुछ है ये ही है जब व्यक्ति पड़ जाता है धरती पर पड़ तो जाता है तो शाम उठती है आस्ती बात विचार करते हैं ये बोलता है परलोक चला गया पर यह बोलता नहीं है नहीं है इसमें प्रेता, तो जिस प्रेतात्मा में जो चला गया ईता गता प्रेत ये भूत प्रेत वाला प्रेतमान समझ आया प्रेतमान जो विशेष रूप से चला गया अब पहले तो जाता था वापस उसी शरीर से वापस आता था अब वो तो शरीर से वापस आने वाला नहीं है अगर कभी शरीरांतर में आएगा तो हम पहचान भी नहीं सकते उसको आएगा तो जरूर इसलिए प्रेत सर्व होगा प्रकृष्टा ईता गता विशेष रूप से चला गया किसी को प्रेत यह प्रेत समझ आता है पौराणिक पेट को मत लेना यहाँ वो तो एक बूथ प्रेत आदि अलग ही विषय है वो वो नहीं है यहाँ विशेष रूप से चला गया अब उसका दर्शन नहीं होता इसको पेट समझे प्रेतात्मी विषय जिसके विषय में यह प्रेतात्मा तो प्रेता को इससे आत्मा को उद्देश्य करके जो गया हुआ आत्मा है यहाँ से शरीर छोड़ के चला गया आत्मा उसको उद्देश्य करके तभी यह पर का संबंध विषय तत्संबंधी पर के विषय में जिधा डिजिकित श्रम तथा इस प्रकार की शंकाएं जिस प्रकार हो सके कहा डिजिकल संधि उस प्रकार से शंका करते हैं वो क्या शंका करते हैं तो आगे बोलेंगे अस्थि नास्तिक का क्या शंका है ये आगे एक नंबर की डिजिकल संधि अस्थि नास्तिक एवं प्रकारों शंका क्या है अस्थि और नास्तिक हो है एक बार ये बोलता है परलोक संबंधी आत्मा ये शरीर छोड़ा है तो इसे शरीर के लिए चला गया है दूसरे कार पता नहीं है नहीं है। ये जो कहा स्पष्टीकरण करते हैं अस्थि नास्ते तो ना प्रकाशन तो कहांपराय शब्द का अर्थ करते हैं सम और पराग को उपस्था करें यहाँ तो धातु है अज प्रत्यक कर दिया नंद ग्रही पचास को लेकर संपराय को सांपराय ऐसा होता है तो अरे तो तो का उसे बना हुआ हैलोक विषय पर लोग के विषय ये कहा परलोक परलोक नहीं संबंध है परलोक नहीं परलोक का संबंध के विषय है परलोक के विषय में क्षमता नहीं है परलोक तो है पुराण आदमी बोल रहे हैं क्योंकि तो आत्मा का परलोक के साथ संबंध होता ही नहीं होता ये संशय है परलोक के विषय में क्या अर्थ है वहां परलोक संबंधी आत्मा का विषय है पर संबंधी आत्मा है या नहीं ऐसा समझना दक्षिणा वृत्ति कर देना कहा लोगों का संबंध का लोग उसके संबंध लेना या परलोक सब था पर लोग स्वलोक का संबंध आत्मा का होता कि नहीं परलोक संबंध आत्मा प्राप्त करता है करता? ऐसा परलोक तो है पुराण से चित्र है स्वर्गारी है किंतु वह आत्मा का संबंध होता ही यह संसयिक का कारण यह सब संशय विधेयक सगा विषय ये तो या जो संबंध है यहाँ संशय जो अस्थि नास्ति रूप से जो संशय हो रहा है सवन संबंध परलोक संबंध आत्मा का प्रलोक संबंध सधेय है संशय हो रहा है अस्थि नास्ति इसमें विधेय है क्या ये संबंध आत्मा का संबंध विधेय है आत्मा उद्देश्य जैसे पर्वत को उद्देश्य करके बंदी का विधान करते हैं विधेय होता है बन्नी इसी प्रकार हो रहे लोग संबंध और परलोक संबंध परलोक के बारे में समझा नहीं है परलोक के साथ ही आत्मा का संबंध होता ही नहीं होता यह समझे पर परलोक तो है पुराणा बोल रहे हैं तो परलोक के साथ संबंध होता की नहीं होता यह संबंध है परलोक संभता तो तत्सबंध बहुत ही परिवार है परलोक संबंध पर लोग के साथ संबंध होना की नहीं होना क्षण संबंध है परलोक संबंध है वह संशय विधेयक विषय है जो संबंध है विषय किस रूप से विधेयक रूप से विषय तो पर्वतों पर निर्माण जो बोला जाता है वह विषय दो हो जाते हैं उद्देश्य विषय पर्वत और विधेयप बनने ठीक इसी प्रकार यहाँ भी संबंध पर लोग पद से लेना और संशय विधेयक रूप से उसी का विधान करना है जो विधान के योग्य होता है वो विधेयक होते हैं तो वो है आपका विषय बना हुआ है और आत्मा को तो उद्देश्य का आत्मा उद्देश्य रूप से विषय है पर लोक संबंधी आत्मा आत्मा भी विषय है और संबंध भी विषय है संबंध है विधेय रूप से संबंध विधान करना या है आत्मा सिद्ध करना है और आत्मा को तो उद्देश्य आत्मा का संबंध होता है ये सिद्ध करना है एक और दो विषय है आत्मा भी विषय है संबंध विषय है संबंध है विधेय रूप से और आत्मा है उद्देश्य रूप से यह टिपेंडा होता है सब संशय विधेयक संबंध वो जो संबंध है वो विधेयक से विषय है और आत्मा को तो उद्देश्य संशय होगा आत्मा परलोक संबंधवान नवा पर्वतो वर्ण्यवान नवा जो संशय होता है ना ठीक इसी प्रकार है यहाँ भी आत्मा पर संबंध वाला है या नहीं जैसे पर्वतो वर्ण्यमान नवा इस संशय का आकार है तो वहाँ पर क्या है की बनने का जो सम्बन्ध है वो होगा पर्वत वो का उद्देश्य तभीवक विधेयक या आत्मा का संबंध विधेय है और आत्मक उद्देश्य है ये बता दी इस संशय का आधार ऐसे समझना चाहिए कि परलोक संबंध वाल आत्मा अंवा आत्मा परलोक संबंध वाला है या नहीं है ऐसा संशय का आधार देखना चाहिए आगे तीन नंबर की टिप्पणी आ महात्म प्रयोगना निमित्त एक आधार इसको कहते तब तो उपदेश प्रयोग और कम भाई वह आत्मा का उपदेश का जो तो प्रयोजन होगा वो महान प्रयोजन है क्योंकि तो बहुत बड़े एक झगड़ा समाप्त होने की संभावना है अनादिकाल से जो झगड़ा चला, चला हुआ है अस्थि नाश के करके बारी भी लग करके। अभी भी लड़ रहा है उसको लेकर के अधिक नास्तिकवाद भी है आस्तिकवाद भी है आस्तिकवाद भले कम है कि दो है तो है झगड़ा चल रहा है तो यह महान प्रयोजन होगा तब उपदेश होगा आत्मा पर्व संबंधित तो जो उद्देश्य है वह प्रयोजन उत्तम महदी उसका प्रयोजन क्या है कहा महान क्योंकि बहुत बड़े जगह समाप्त प्रणाली कहा जगह तलाव समाप्त होने की संभावना है उसी के क्या क्या करते हैं महत्प्रयोजन कहा महत्शब्दों महत् प्रयोजन महादी का अर्थ करते हैं महाप्रयोजन निरित अर्थ कर दिया तो यहां महत्शब्द जो महती प्रयोजन है का प्रयोजन है महत्व प्रयोग हुआ है महत्व महत्व का आर्थन महान अर्थ नहीं है क्या प्रयोजन लाक्षणिक है प्रयोजन लाक्षण सप्तम नित्म सब्ती कैसा है वो सप्तमी का जो अर्थ है महत्प्रयोजन का अर्था होगा सप्तमी का अर्थात निमित्त महान प्रयोजन का निमित्त है ये बरदान जो है मेरा संसद का समय प्रयोजन शब्दों महत्व एक प्रयोजन शतक उत्तर पद में है महत्व में महत्व पूर्वो में है तो जब कर्मधारी मास करेंगे तो आन महत्व समान आदि कर्मव्यापी से मह क्या प्रकार को आयता होना चाहिए महाप्रयोजन होना चाहिए महत् प्रयोजन होना चाहिए महा जैसे महाप्राह्मण होता है महापूज्य होता है महत् पूज्य नहीं आम वहां समान आदमी जाति नहीं सकता है तो वो क्यों नहीं लगा होगा जो महाप्रयोजन नहीं लिखते भाष्यकार लिख रहे हैं उसके बारे में चिप्पणी का हो गए महत्व प्रयोजन लिखते क्यों ऐसा हुआ पता कहा कि अत्र ये जो महत्प्रयोजन शब्द है भाष्यता में जो प्रयोग करके महत्वप्रयोजन लिखा हुआ है इस महाप्रयोजन शब्द में लक्षण या महत्वप्द न लक्षणा वृत्ति से है अपने शक्ति वृत्ति से नहीं है प्रयोजन कि तो किस में बैठा हुआ है महत्व जैसे गंगा घोषणा होते हैं तो गंगा किसमें लाक्षणिक है तीर में इसी प्रकार महत्शब्द प्रयोजन में बैठा हुआ है लाक्षणिक है महत्शब्द उपस्थ्य एक वेशवाचित्वार वो जो प्रयोजन शब्द महत्सव का होना एक देश का वाचक है एक प्रवेश बाकी वैलक्षण या विलक्षण हो तस्म पढ़े को जो प्रयोजन शब्द करने जाते का आत्मांधर जा आपको मन को सूत्र नहीं लगाया भाषा का आदमी बहुत प्रयोजन ऐसे उनकी सोच है वास्तविक अपना आत्म लगाए बहुत शब्द प्रयोजन आत्म है लाक्षणिक है इसलिए आम महा का सूत्र नहीं लगाया ये समझना चाहिए बड़ी का चार विधा आत्म निर्णय विज्ञान किसी प्रवेदन है आप क्या प्रवेदन से क्या होगा आत्मा आत्मनिर्णय विज्ञान अभिकत अनिश्चित जो अनिश्चित है आत्मा को लेकर के अस्थि नास्ती इत्यादि प्रकार नाना प्रकार है उसके निर्णय विज्ञान होगा इस वादान के रूप में आप मुझे बताएंगे इसका निर्णय हो जाएगा आत्मा है या नहीं है बदलोक समझ आत्मा है कि नहीं निर्णय हो जाएगा आत्मा तस्यादि यस्त आत्मा भाष्य ऐसा वनता है तस् पद से आरंभ हो इसलिए तस् आत्मन ऐसा पाठ अच्छा होता किएगा दुर्वेचनम ग्रूढ़ दहन दुर्विवेचनम इसका विवेचन करना बड़ा मुश्किल है दुखे विभुक्त योग्य बड़ी मुश्किल से विवेचन करना कि योग्य हो उसको दुर्विवेचन होते हैं ये दुर्विवेचन भारत आधा दुर्विवेचन को नहीं करता ये जो दुर्विवेचन सर्वदे भाव प्रधान है तो लगाते अर्थ निकाल होता है दुर्विवेचन है ऐसा समझ जाता है भाष्यकार ने दुर्विवेचन बनाया है जब उसका अर्थ भाव प्रधान है यथार्थु कदे वह हमारा देश भाष्यकार से विवेचन कारण दुस्साध्य है दुखेना साध्यम साधेकम सख्यम दुस्साधक बड़ी मुश्किल से सिद्ध किया जा सके इसका विवेचन विवेचन करना इतना सरल नहीं है बड़े बड़े विद्वान आज तक लड़ी रहे इसको लेकर हम लोग को तो यार उत्तरकाशी जैसे जगहों पर पता ही नहीं है कितने पोखरी माप बैठे हुए हैं नास्ती आदि लेकर के परिवार को लेकर जगह है बहुत कुछ है अनु महान है मध्यम है क्या है तो जगह चल गया था आप अपना आप छोड़ते हैं मैं छोड़ता कोई तो हाथ छोड़ने वाला नहीं है साफ तरफ ने हार भी दिया तो मन भी तैयार नहीं है हाथ पकड़ लिया स्थिति है यहाँ पता नहीं शांत रहेगा प्रभाव अच्छा है अच्छा अरे मन साफी वो पर छह नंबर मन साफी बदल है ना नचिकेता न ब्रिटेते मनसापी पानी से तो क्या स्वीकार करेगा मन से भी लेने वाला नहीं है गिरफ्तार बदल रहा था कि वचसा शब्द अभी कर मन सा होगा अभी शब्द से आए हैं क्या बानिश्य क्या लेगा मनसे भी स्वीकार करना नहीं चाहता बाणिश्य से क्या लेगा यह कथम अन्य मनोकथम अन्य अवगंबे काचिकेता नाण्यम नाड़, तस्मात् ना, नचिकेता प्रणीते करके कुछ बोल रहा है नचिकेता स्वयं बोलता है तो नामय बोलना चाहिए था उत्तम पुरुष का प्रयोग करना था अहम बोलना था नचिकेता सर्व बोलता जब नाम लिया जाता है तो प्रथम पुरुष होता है तो जब कोई और व्यक्ति बोल रहा है ऐसा लग रहा है तो कौन बोल रहा है नचिकेता कि मन की बात कौन समझ गया यहाँ नचिकेता के मन की बात को समझ नहीं दूसरा कौन है ये नचिकेता तस्मा नानों का स्वाद नजिकता बढ़ के दिद्डे जो बोला जा रहा है वो कौन है बोलने वाला ये जो शंका है वे टिप्पण एक बोलते हैं कथम अन्य कथम अन्य मन कथम अन्य औंगेगा ये जो अन्य के मन की बात नजिकता के मन की बात अन्य व्यक्ति तो पे तो को कैसे जाना जाए कैसे पता लगेगा ये शंका आप इसके में कहा स्वयं का वचन है स्मृति तो सर्वज्ञ है सब जानते सबके मन की बात जानती है तस्य हाँ, उसका तर श्रुते श्रुति श्रुति न अबत्ति नचिकता मन की बात सामने न इसलिए इदते वचन भाष्य विषिका क्यों नचिकता नुट पक्ष की नचिकता क्यों नहीं कहेगा नचिकता नियंत्र नचिकता श्रम क्यूने बोलेगा बोल सकता है ऐसा नहीं हो सकता है क्यों नान्यम तो हम ऐसा होना चाहिए था नान्यम बरम ना तस्माद नान्यम तस्माद है उससे अतिरिक्त बताएं मैं स्वीकार नहीं, नहीं करूंगा अहम न भ्रिडे ऐसा होना चाहिए था नज केता बोलता है तो उत्तम पुरुष लगा था अहम बोलता वो नजी के नहीं बोलता नहीं बोलता यही स्थिति है सब भ्यों कहते अपने आप अपना नाम नहीं लेते हैं पुरुष नहीं लेते शिष्टपुरुष होता है अपना गुरुण गुरुणा गुरुणार नाम स्वयं हैं विचार आत्म गुर इन स्मृति है आत्मागान कृपाण श्रेयस्का को नीणीया जस्टा प्रत्यक्रो श्रेयसाहवाद्यक्ति कल्याण संगवाद्यक्ति अपना नाम न लेना आत्मना अगर कल्याण चाहता हो अपना आत्मनाम गुरो नाम न्यामादि कृपा से अति दरिद्र जो कृपा होगा वो भी उसका नाम भी नहीं जाना चाहिए श्रेय चाहने वालों नामादि कृपणा से श्रेयस् काम जो व्यक्ति होगा कल्याण चाहने वाला न करे और दो जस्ता ज्यार कवत्र अपना जो बड़ा पुत्र होगा अपत्य ज्यष्ठ अपत्य बड़ा पुत्र होगा उसका नाम भी नहीं चाहिए अगर कल्याण चाहता है और कवुत्र पत्नी का नाम भी नहीं जाना चाहिए ऐसा स्मृति ने कहा है ऐसा कहा चाहे इसलिए नचिकता कल्याण चाहने वाला व्यक्ति चाहने वाला है प्रेम चाहने वाला तो नहीं है तो अपना नाम कैसे देता नचिकता नीड़ी कैसे बोलता वो बोल नहीं सकता इसलिए इदम श्रद्धे प्रथम ये सही हो जाता है प्रकृत भविष्य गुड़ान प्रवेश प्रकृत जो प्रदान है आपस में वरदान ये प्रदान जो श्रुति ही समझ सकती है दूसरा भी समझ सकता है ठीक है प्रकृत वर्ष इसलिए भी नीलम श्रुते वचनम ये भी हो सकता है क्या प्रदान उसे नागार कितने गमन है एक प्रदान श्रुति समझती है इस बात ये समझते प्रकृत वर्ष वर्तमान जो जिसका वरदान कर है वो गुढ़ान प्रवेश होकर भी अयम मनो प्रवेश होकर कहा हुआ है ये भी नजगे तो शुरू आती है नजिकता समझता हो इतने बिल्कुल सही नहीं होता और श्रुति समझ जाती है तो जो वरदान नचिकेता ने आ है तो बहुत दहन है बहुत दुर्विवेक जनता है और मुश्किल से इसकी व्याख्या हो पाएगी समझा सकेगा समझा ये बात भी श्रुति समझ सकती है इसलिए कहा नारायण अस्मा नजगेता हुएगी श्रुति शब्द है ऐसा राष्ट्रकार ने किया इधम श्रुतम ये कहा अच्छा प्रकार प्रथम बलि पूरे समाप्त हो जाती है आगे और द्वितीय बलि आरंभ होगा द्वितीय बलि में यही है पहले तो शिष्य की प्रशंसा करेंगे अगर कोई भी व्यक्ति हो स्वयं त्यागी हो कुछ चाहता हो उसकी सब प्रशंसा करते तो विशेषकर अध्यात्म निगम में वैराग्य सबसे बड़ा साधन है वैराग्य में तो अध्यात्म निगम तय तो नहीं सकता क्योंकि अध्यात्म संबंधी वादा मारा हुआ है तो राज ने जान बुझ करके वास्तव में अध्यात्म के अधिकार भी है या नहीं है इसको लेकर के सारा प्रलोभन रखा हुआ था तो नचिकेता उससे प्रलोभित नहीं हुआ प्रलोभित नहीं होता इसलिए अब नचिकेता जी पर प्रशंसा करेंगे कई मंत्रों के द्वारा तो उसके बाद लचिकेता बोलेगा तो महाराज जी अलग करने की जरूरत नहीं है तो धर्म से अलग हो अधर्म से अलग हो भूत भविष्य वर्तमान सबसे अलग हो ऐसा पदार्थ आप जानते हैं करना है मेरे को और तो उसका आप बताइए कहेंगे तब तो क्या उप्रेश विशेष कहेंगे सर्वे मेरा एक पर मंदिर तपाशी चरित संतोपरि चरण की तत्व परम संग्रहेगा प्रोसे यहाँ से वे उपेश भी होगा अभी जानते हैं अगर कुछ विवेचन करते हुए लसिकता की प्रशंसा करेंगे दो पदार्थ होते हैं संसार में होता है एक होता है एक कल्याण करने वाला होता है और एक प्रिय लगने वाला होता है कल्याण नहीं करेगा मिर्ची खाना अच्छा लगता है क्योंकि कल्याण वाली नहीं हो नीम के पत्ती चढ़वाना प्रिय नहीं है किंतु कल्याण करने वाला है ऐसा होता है ऐसे प्रकार यहाँ भी है श्रेय और प्रिय जो पदार्थ होते हैं दोनों व्यक्ति के सामने आते हैं चाहे वो विवेकी हो अविवेकी हो दोनों के सामने जो पदार्थ सामने मौजूद हैं आते हैं तो उसमें विवेकी छीर के समान विवेक कर सकता है किसमें क्या फायदा है क्या नुकसान है जानता है इसलिए वो श्रेय को तो ले लेता श्रेय को तो नहीं लेता और उधर जो तो अभिवेकी होगा वो कबकाल फायदा है श्रेय पदार्थ भौतिक पदार्थ कबताल के लिए फायदा है उसी को प्रार्थ करेगा श्रेय भी ऐसा करेंगे तुम तो धन्य धन्यवाद के पाप हो जितने बड़े प्रेय पदार्थ उन्होंने तुम्हारे सामने रखा वो भी तुमने त्याग किया तो प्रशंसा करेंगे ठीक है ठीक है अभिषेक है अभ्युदय विश्रेष बारेना अब यहां पर इस बल्ली में ये शुरू करेंगे द्वितीय खंड जो आएगा बल्ली जिसमें अभ्युदय और विषय अभ्युदय माने गति ऊंची गति मिलना अब छोटे जगह से बड़े हो जाये गिल्ला अभ्युदय का अभ्युदय और विश्लेष माना कल्याण कल्याण अलग है विषय प्राप्ति अलग है विशेष विषय प्राप्त को अभ्युदय कहते हैं अब छोटे जगह में बड़े हो जाए आपको होगा और कल्याण और मात्र तो निष्प्रेस बोलेंगे विभाग प्रदर्शन था। ये दोनों का विभाग करके दिखाएंगे कैमरा श्रेय और प्रिया का विभाग प्रदर्शन के द्वारा विद्या विद्या विभाग प्रदर्शन और दूसरी ज्ञान और अज्ञान की भी विद्या और अविद्या सदस्यता एक जो भी विभाग करें विद्या और अविद्या विद्या किसको कहेंगे अविद्या किसको कहेंगे ये किसके पास अविद्या रहती है किसके पास विद्या होती है इसका भी विभाग दिखाएंगे तो दो विभाग फिर तो अब और दूसरा विद्या विद्या विभाग प्रदर्शन के वाला केवल विद्यार्थी तया शिष्य प्रस्ताव केवल विद्यार्थी ऐसा विद्या के अर्थी दिखाई बड़ा नजर आता है किसके क्या चाहता है विद्या आत्मजान चाहता है प्रलोक संबंधी आत्मा विषय में चाहता है आत्मजाम चाहता है केवल विद्यार्थी तया विद्या के अर्थी प्रयोजन है क्या उसके विद्या ही प्रयोजन नहीं चीज ऐसे से शिष्यम प्रथम स्तर ऐसे शिष्य जो नचिकेता है उसको नचिकेता सब प्रथम भाई जो प्रशंसा करते हैं तुम्हें स्तुतौर आज प्रशंसा करते हैं अरे तुम्हारे जैसे शिष्य मेरे मुझे मिले आगे बोले प्रश्न ऐसे मे प्रश्ता मेरे साथ पूछने वाले तुम्हारा जैसे व्यक्ति मिले अभी तक कोई मिला ही नहीं जितने समय निकल गए कोई ऐसा पूछने वाला आया ही नहीं बाहर में भू या नजे का प्रश्न ऐसा स्वयंपूर्ण मेरे लिए घरेलेवल पूछने वाला होता है ऐसे व्यक्ति ऐसा प्रशंसा कर तेरिया होना चाहते हैं प्रथम सौ की क्या है इसलिए परीक्षा इत्यादि सौ सुबह भाषण कहेंगे अच्छा टिप्पणियां हैं साप की टिप्पणी है साफ में कहते हैं अब्दुल रज इत्यादि अब्दुल रज स्वगारी अनित अभ्युदय स्वगार स्वगारी सुख अनित शुल्क शब्द का है अब छोटे घर से थोड़ा बड़े घर में पहुंच जाएंगे यही होगा तो ये अभ्युदय माने स्वर्ग अनित्य सुख और अभ्युदय सम नित्य सुखम निश्च क्या है नित्य सुख आत्मा प्राप्ति नित्य सुख है? है।, है।, है ये निश्क्रेय सम अभ्युदय को फल का है माना नित्य सुखम मोक्ष है नित्य सुखम मोक्ष ये निश्चय शब्द मोक्ष होता है तयोग तो विभाग उन दोनों ने दुर्भाग करना अव्यूरय और निष्क्रय का विवाह करना विवाह से साधन स्वरूपाधीना विवाह क्या करना है इसके साधन क्या है स्वर्ग के साधन क्या है मोक्ष के साधन क्या है और स्वरूप क्या है स्वर्गादी स्वरूप कैसा है और मोक्ष का स्वरूप कैसा है ये विवाह प्रदर्शन द्वारा अन्य श्रेय इत्यादि या अन्य श्रेय अंदर उतई वेय इत्यादि शब्दों के द्वारा कहेंगे और दूर में विपरीत विशूची इत्यादि शब्दों आएगा इत्यादि शब्दों से विद्या विद्यो विद्या दोनों का विभाग करेंगे यहां विद्या विद्ययो विद्या दोनों का तथा विवाह प्रवर्थन द्वारा उस प्रकार से विवाद विद्या का शिष्य स्तवी जाना शिष्य की प्रशंसा करते हैं महाराज का स्तुत हेतु स्तुति में, में जो प्रशंसा में कारण क्या है पुस्तक जो वैराग्य है केवल विद्या मात्र भोग नाम की चीज ही नहीं चाहता कोई भी वस्तु चाहता ही नहीं इतना तीव्र वैराग्य के के के है केवल वो विद्या के अर्थी है वो प्रयोजन तो विद्या है आत्मा ज्ञान ही चाहता है आपना ज्ञान भी चाहता है ऐसा नहीं है आपका ज्ञान ही चाहता है केवल विद्या केवल विद्या होने के ज्ञान के अर्थ होने के कारण विद्या मात्र अभिलाषित्व मान विद्या मात्र ही अभिलाषा रखता है ज्ञान की अभिलाषा रखता है ताकि भोगों की अभिलाषा नहीं रखता है इसलिए उसकी प्रशंसा करते है यहां भी जो महात्मा को अपराज आप बड़े धन्य बोलते हैं क्यों कुछ त्याग हुआ है हमारे से थोड़ा ज्यादा त्यागी है कोई त्यागी तो नहीं है हमारे से कुछ ज्यादा त्यागी हुई है इसलिए वो बोलते महाराज आप तो धन्य है ऐसे यहां भी पहुंचेंगे ऐसे अच्छा तथा जब भक्शी आगे सुधन यमराज आगे धमराज का सवाल है विद्या भेक्षणम सच के मंडे इत्यादि आएगा तुम विद्या को चाहने वाले हो विद्या की इच्छा है आप तुम तो इच्छा इच्छा प्राप्त करने के लिए चुको मैं तुम्हारे इडली विषय ऐसा मानता हूं क्योंकि इतने बड़े भोग मैं तुम्हारे सामने रखा उसको लगा तुम नकार दूंगा इसके मतलब तुम वास्तव में विद्या चाहते हो ज्ञान चाहते हो ऐसा स्वयं करेंगे तुति स्थान और उसकी स्तुति कैसी होगी सबके धीति बताशी ऐसा बोलेंगे तुम सत्य हो धैर्य भी हो इतने बड़ा विक्षेप आया सुमानी आया समुद्र का लहर अफसरा जैसे सामने आ रहे हैं फिर भी तुम्हें विक्षेप नहीं कर सके सत्य फिर से सत्य धैर्य तुम्हारे पास ऐसा कहा पूरा पृथ्वीगत प्रश्न आगे हमारे लिए तुम्हारे जैसे प्रश्न कोई मिले पूछने वाला व्यक्ति हो तो तुम्हारे जैसे मिले अभी तक संसार मांगने वाले आते रहे हमारे लिए यही आते रहे तुम्हें तो संसार नहीं चाहिए अपना ज्ञान चाहिए धन्यवाद तो याद तो है भविष्य तो में कोई यादव तुम्हारे देश को एक स्तुति है तो परीक्षा करके राष्ट्र में परीक्षा शिष्यम विद्या योग्यताओं से अवधना शिष्य की परीक्षा करके बहुत सारे प्रलोभन विषय रखा पास हो गया प्रलोभन की तरफ नहीं गया प्रलोभित नहीं हुआ परीक्षा परीक्षा करके शिष्यम परीक्षा शिष्य की परीक्षा की गुरुदीवी विद्या योग्यता अनुसार अवन है क्या उन्होंने समझा विद्या की योग्यता समझ करके विद्या की योग्यता इसमें है विद्या का योग्य व्यक्ति है ज्ञान के योग्य है ये विषयों में योग्य नहीं है ऐसा करके अब ज्ञान की बात हो जाते हैं क्योंकि ये जो तो अध्यात्म ज्ञान है और अगर सुलझा हुआ गो सारकों का तो ठीक समझेगा नहीं तो वह दुरूपयोग कर सकता है इसलिए पहले परीक्षा करनी जरूरी है आज हमारे आचार्य लोग खुले हो गए हो अलग विषय है ऐसा नहीं आगे। आगे। तो वो पर है मार व्यक्ति सही है कि नहीं है कहीं अपाक्रम पड़ जाए तो गलत हो सकता है क्योंकि धर्म आधार आदि का विषय कर देता है अगर मेरे में धर्म नहीं है अधर्म भी नहीं है ऐसा है तो धर्म कोई तो करता ही नहीं था तो अगर वो करता रहेगा मेरे में नहीं होना है और उल्टा हो सकता है इसलिए पहले परीक्षा देनी चाहिए योग्यता है कि नहीं चाहिए तो कौन परीक्षा लिया परीक्षा के बाद पास हो गए विद्यार्थी योग्यता समझ गए समझ करके अब अब बोलते प्रशंसा करते हैं क्या जाना एक और दो गोप एक परीक्षा वैराग्या महत्व निर्धारण हमको थारा व्यापृत नहीं किया व्यापुर व्यापार करके परीक्षा करने के व्यापार करके क्या व्यापार किया वैराज्ञा ही होना चाहिए आत्मज्ञानी करने के लिए आत्मज्ञान के साथ हो बैजाग्यापूर्वक तो निर्धारणगूर्वक उसको निर्धारण करना चाहते थे कि इसमें बैजाग्या है कि नहीं विवेक बैजाग्य समाज संपर्क सरसम्पत्ति सा, साधन चतुषा सा, है कि नहीं यही निश्चय करने के लिए उसका अनुकूल व्यापार करके था परीक्षा उसका अनुकूल व्यापार किया अगर बैजाग्य नहीं होगा तो ले लेगा यह सब भोटे पदार्थ लेगा हमारी उपला चल जाएगी इस सोच करके भोटे पदार्थ परीक्षा में लेगा काम किया परीक्षा फल आह दो नंबर का परीक्षा का फल क्या क्या हुआ विद्या योग्यता में होगा परीक्षा करने के बाद में समझ गए एक ज्ञान के अधिकारी है विषय के दो तो लोग नहीं है ज्ञान के अधिकार है यही है परीक्षा फल आह विद्या योग्यता होगा यही है परीक्षा का फल विद्या की योग्यता समझ गए ज्ञान का अधिकारी है ऐसे समझकर उपयस कर दिया जा रहा है विवेकारी निर्धारण है उसमें विवेका भी सदसंपत्ति है तो चतुष्ट युक्त है उस पता विवेक वैराग्य समाज सरसंपत्ति मोक्ष है पूरे भरपूर है ये निर्धार निश्चय करके अब उसकी प्रशंसा करके मंत्र है अन्द्रेय अन्न पेय नाम पुरुषे आमश साधुवती ये ये निते ुरुषं से अन्य श्रेय अन्य उतरी हो प्रेय श्रेय अलग है और प्रेय पदार्थ अलग है दोनों विरोधी हैं गंगो के जाने वाला और रिश्ते जाने वाला रास्ता विरोध का तो हो जाता है पूर्व तो प्रश्नभुक हो जाएगा देख लीजिए संसार की तरफ होना प्रेय और बहिराव आत्मा की तरफ होना श्रेय है विरोधी दोनों होने सस्ता है श्रेय भी हो प्रय भी दोनों होना संभव नहीं है जीवन जब वैगाव्य होगा तभी श्रेय की तरफ जा सकता है और वैगाव्य नहीं होगा तो प्रेय की तरफ ही जाएगा दोनों होना संभव नहीं दाल खुला करके हंसना भी हो और गुप्पा मारना भी हो दोनों नहीं होगा ठाका पर हसना भी हो और दाल खुलाना भी दोनों नहीं जाए क्या तो दाल खुलाना ही होगा या ठाका मारना होगा ऐसा ही श्रेय प्रेम ऐसा ही अन्य श्रेय वाला अन्य है श्रेय कल्याण वाला कल्याण करने वाला कौन आत्मज्ञान है वही होता है और उत प्रेय उतर भी तो प्रेय माने अभी अन्य अभी प्रेय अन्य अन्य ही है प्रेय भी अन्य ही है अन्य प्रेय अभी अन्य अन्य ऐसा होगा प्रेय भी अन्य ही है ऐसा ते ये भिन्न भिन्न प्रयोजन के लिए है एक ही प्रयोजन एक संसार प्रयोजन के लिए है एक मोक्ष प्रयोजन के लिए श्रेय पदार्थ मोक्ष देने के लिए है और प्रेम पदार्थ संसार देने के लिए है अरे प्रेम पदार्थ होते हैं ये ज्ञानी अनुष्ठान करे जो भी करे स्वर्ग आदि देने संसार देने वाला है और श्रेय पदार्थ होगा आत्मज्ञान होगा जैसे मोक्ष देगा के दोनों के दोनों नाना पे पुरुषों से भिन्न भिन्न विषयों को लेकर के मनुष्य ने बांध देते हैं सीमिल सीहा बांध में धातु है सिनाती गोवध ये दोनों बातें हैं एक तो आत्मज्ञान उधर मोक्ष की तरफ आम देगा और ये स्वर्ग की तरफ मानी गोगा की तरफ आम देगा दोनों भागते हैं सीमा के में धातु का है यह सीमित श्रेय आगान से सात दोनों होंगे श्रेय और प्रेय उनमें से निर्धारण में षठी है उन दोनों में से श्रेय और प्रेय शेख श्रेय आघादश है जो स्नेह ग्रहण करने वाला व्यक्ति है आत्मज्ञान को जोड़ेगा उसको साधु बहुत ही हाँ। कल्याण बहुत ही अच्छा होगा उसका उसके प्रयोजन अच्छा हो जाएगा जन्म चीज से छू जाएगा अच्छा होगा ही था यूक प्रयोग यहू प्रयोग देते जो प्रेयर को स्वीकार करता है भोग्य पदार्थ चाहता है वह और परम प्रयोजन जो आता है मोक्ष आता है उसे त्याजित हो जाता है त्यागा जाता है वहां त्यागे ही करे त्याजित हो जाता है मोक्ष है नहीं ले अंडर पर पृथल एवं श्रेय श्रेय पर आधा अन्य है श्रेय और प्रिय दोनों की तुलना एक साथ हो नहीं सकती बिल्कुल विरोधी है वो अलग है श्रेय और प्रिय दोनों एक हो नहीं सकते हैं ठीक है अंडर है पृथक हैे श्रेय स्त्रेय निश्रेयस्रेयसम निश्चित श्रेय श्रो अलग है तथा अगर उत अभी उत सर्वका अव प्रेय प्रेय अति अनेसा अंधकार प्रेरपदार्थ भी भिन्न है भिन्न है प्रेर काियतरम होगा तरपाएंगे तो प्रियतरम होगा प्रियस करेंगे प्रेय हो प्रिय दलोपी के प्रिय दलव अन्य के प्रेयसी दोनों के दोनों प्रेय श्रेय पदार्थ दोनों के दोनों दोनों दोनों के दोनों नाना भिन्न प्रयोजन प्रयोजन वाले हैं प्रेयपदार्थ लौकिक भूखने वाला और श्रेय पदार्थ लौकिक भूकू से वंचित करने वाला भिन्नाथ में है नाथे वाले भिन्न प्रयोजन सभी भिन्न प्रयोजन वाले होते हुए पुरुषम अधिकरण जो अधिकारी पुरुष होगा किसके अधिकारी कौन है श्रेय का अधिकारी को मोक्ष से संबंधित कर देते हैं और प्रेय के अधिकारी को भोगों से संबंधित कर देते हैं यही होगा पुरुषम अधिकरण जो अधिकारी होगा जिसका जो अधिकारी होगा अगर वैराग्य भी संपन्न है तो मोक्ष के अधिकारी होगा वो ज्ञान की तरफ जोड़ देते उसको और वैराग्य भी नहीं है विषय नपक है तो भोगों की तरफ जोड़ देते श्रेय प्रे पड़ा श्रेय पड़ा रहेगा पुरुष अधिकार बर्मा सम्मान विशेष मैं अमुक वर्ग का हूँ अमुकाशन का हूँ ऐसा ऐसा हूँ मेरे लिए कर्म होगा इत्यादि करके बांध देते हैं क्या सीनीत बांधते बर्भित सीन का बांध देते हैं आए, मेरे लिए कर्तव्य बनता है मुझे करना है ब्राह्मण जाति का हो क्षेत्रीय जाति का हो मदेशी जाति इत्यादि जो भी अभिमान कहेगा बर्माशन भीत होगा ये कर्मान होते हैं बर्माशन होता है जो भी होता है ाम विद्या विद्या ध्यान आत्मकर्तव्यतया प्रयते सर्वपुरुष ये दोनों के द्वारा सबके सब प्रयोजित हो जाते हैं नियुक्त तो हो जाते हैं सारे मनुष्य नियुक्त तो होते हैं किसी द्वारा दो ये दोनों श्रेय और प्रे विद्या और विद्या हाँ। श्रेय है विद्या ज्ञान और प्रेय है अविद्या कर्म ज्ञान और कर्म से बने हुए कोई कर्म में लगा हुआ है ज्ञान में लगा हुआ है में सारे संसार में बना हुआ है मनुष्य ऐसा है टिप्पणियां देखें तीन चार पांच छह इत्यादि तीन तीन बने रहते हैं, हैं। प्रथम स्वरूप फलता से विलक्षण श्रेय और प्रिय स्वरूप से भी भिन्न है ज्ञान भिन्न है कर्म भिन्न है प्रिय कर्म है और फल क्या है स्वर्गा भी देने वाला एक है स्वर्गाधी फल एक का और एक काोक्ष स्वरूप से भी है फल से भी भिन्न श्रेय और प्रिय फल अंका विलक्षण दोनों दोनों तरह से विलक्षण स्वरूप से भी एक हो नहीं सत्य फल से भी एक हो नहीं सकता ये भोग देने वाला यह भोग से वंचित करने वाला है कहां से एक हो बाबा आप दिखाने वाले, एक गोघाने घोगा भाव देने वाला है भोग है। देते हैं लक्षण श्रेय है।, है। अब ये श्रेय शब्द ऐसे बना अब एक प्रश्न है जागरण की दृष्टि से यह श्रेय शब्द ऐसा बनता है अतिशय प्रशस्म प्रस्य शब्द से श्रेय बनता है प्रसस् से ऐसा सूत्र है अधिक आपको मिलेगा प्रसस्थ शब्द के स्थान में स्व आदिश्र आदेश होगा क्या आदेश होगा स्र कब होगा ईष्टन इमानस जैसे श्रेष्ठ बनता है श्रेयान बनता है इत्यादि तो ये बनना है इष्टन यशुल करता है यह होता है प्रसस् ये अतिशय प्रसस्त में विग्रह होगा श्रेय बनाने के लिए अतिशय प्रशंसनीय है उसको श्रेय बोलेंगे सुनी यह शुरू करने पर यहां पर देवजन विभोज पदे तरवी सुनो सूद से यह शुरू करते हुआ है प्रस्य सब दशे अयम प्रशस्य अयम प्रस्य अयोग अयम अतिशयोग प्रशस् ये भी है ये भी है किन्तु इसकी अपेक्षा अतिशय प्रशंसन नहीं यह है स्थिति में होता है तो प्रशस्टर प्रसस् से आ जाएगा प्रशस्या के साथ ही स्र आदेशों होता है तो प्रोसेस से पूरे के स्राव स्राव स्राव ये बन जाएगा के बाद में इसको स्राव के आकार का किलो किलो से होना चाहिए क्योंकि तो प्रकृति एकाश होता है जब प्रकृति में एकादश होगा तो आश है शब्द आ गुण हो गया एक आंश का आधार होगा श्रेय शब्द स्कूलिंग में स्त्रेयाम बनता है नकुश में श्रेय बना के रखा हुआ नेय ऐसा है श्रेय हो गया आगे बार में अतिशय प्रशस्म बहुत तरह निष्यसम श्रेयस में कैसा अतिशय प्रशंसनीय होता है इसलिए निर्वी लग गया क्या लगा निष्विलग गया निस्त्रेयस हो गया अतिशय प्रसस् होता है ज्ञान इसलिए उसको प्रशंसनीय होता है इसलिए कहा निश्रेयसम इत्यादि कहा क्यों गीता में भगवान ने शत्रु नहीं ज्ञान में सदस्य पवित्र यही पुष्टि बहुत प्रशंसनीय है ज्ञान ज्ञान के समान पवित्र वस्तु संसार में कोई है ही नहीं तत्सवयम योग काले के लिए कुछ करना नहीं पड़ेगा अपने आप उजाकर तो योग समुसि होना पड़ेगा मैंने उसकी योग्यता लांगी होगी उसके लिए जो कुछ करना पड़ेगा करे ना ज्ञान के लिए कुछ ना करना पड़ेगा ज्ञान होने का है करने का नहीं है करने का उसके साधन करने का साधन करेंगे तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा अगर आप भोजन करेंगे तृप्ति अपने आप होगी तृप्ति के लिए तो प्रयास नहीं करना पड़ेगा ठीक इसी प्रकार अगर साधन करेंगे ठीक से विवेक वैराग्य आदि लाएंगे साथ में तो ज्ञान अपने आप हो जाएगा ज्ञान के लिए कुछ नहीं करना जो कुछ करना कहां करना साधन में करना ज्ञान करने की वस्तु होने की वस्तु है और साधन जो होते हैं वो करने की वस्तु है उपासना आदि आदि की वस्तु है ज्ञान होने की वस्तु है उपासना आदि आपने विदर्म किया है ज्ञान सुनेंगे महाभार के सुनने की वस्तु सुनेंगे ध्यान मिलेंगे नहीं ज्ञान में सदेश भेजते थे भगवान ऐसा कहा इसलिए अति से विश्रेष्ठ शब्द यही ज्ञान में प्रयोग होता है एक अतिथि स्मृत का आगे अच्छा। आगे बात है क्या छह नंबर प्रियतर प्रेय शब्द का अर्थ कर दिया प्रेस्कार प्रियतर बोल दिया छह नंबर बोलते हैं अब ये प्रिय शब्द से बनता है प्रेय प्रिय पदार्थ कहा शब्द कहा है प्रिय शब्द से शुरू होता है प्रिय को प्र आदेश होता है प्रिय को प्र आदेश होगा सूत्र देने जा रहा प्रिय शब्द है प्रिय शब्द से क्रिया बारे जानते ही हैं अतिशय क्रिय को प्रेय बोलना है दो वो भी प्रियंत इसके अपेक्षा ज्यादा प्रिय हो उसको कहेंगे प्रेय एक प्रिय रहेगा एक, एक प्रिय हो जाता है ऐसा हो जाता है प्रिय शब्दार्थ यश प्रिय शब्द से यशु करने पर ये सूत्र है जागरण में प्रिय स्थिर बहुल गुरु त्रिप्रदार का दादी ऐसा सूत्र है प्रिय के सामने में प्र आदेश हुआ है स्टनादिंग परे हो स्टन में को भी परे हो तो प्रिय के सामने में आदेश होता और स्थिर की जगह पर थ आदेश होता है थम्ठादी बोलते हैं ना ऐसा हो गया थीर में थ होगा इत्यादि शुक्र भी शुक्र के द्वारा प्र आदेश हो आदेश हो गया थोड़ा आगे बन गया थोड़ा प्रकृति होगा प्रेय और प्रेय पदार्थ संसार के दो पदार्थ हैं तो अपने अपने अधिकार के योग्यता के अनुसार मनुष्य इसमें बड़ा हुआ है कोई प्रयोग बना है तो कोई श्रेय बढ़ा है बड़ी कोई बृहत लोग श्रेय से संबंधित हैं और बाकी प्रेम संबंधित हैं ये कहा था श्रेय प्रय श्रोही भाषण का श्रेय प्रयोगी अभ्युदया अमृतवा पुरुषा पुरुषार्थ है श्रेय और प्रय की प्रवृत्ति किस कौन तरह श्रेय प्रियमें बड़ा हुआ होता है कौन अभ्युदय चाहने वाला भोग अच्छे भोग चाहने वाला और अमृतत्व अमर होना चाहता है जो होने पर अमर बना विषय दोनों प्रयोजन वाले पुरुष प्रवक् मनुष्य की प्रवृत्ति होती है श्रेय और प्रेय आत्म प्रवृत्ति इनकी होती प्रेय सो प्रयसमी है इनमें प्रवृत्ति इनकी होगी की होगी एक अभ्युदय चाहने वाले का और एक अमृतत्व मोक्ष चाहने वाले का प्रवृत्ति होगी अर्थात अतः श्रेय प्रेय प्रयोजन करते बारह कहा तो इसलिए श्रेय और प्रेय प्रयोजन है इनका एक का प्रयोजन श्रेय है दूसरे का प्रयोजन प्रेय है ये कर्तव्य होने के कारण बदते ही वास्तविक बद्य नहीं है जैसे ऋषि से व्यक्ति बद जाए ऐसे वो तो कर्तव्य मान लेता है कर्तव्य होने के कारण बड़ा हो सबका ये कहा जाता है ये कहा सर्व सभी मनुष्यों को ये कहा श्रेय प्रयोग प्रयोग का कर्तव्य का या श्रेय प्रिय का प्रयोजन का कर्तव्य मान करके काम करता है इसलिए कहते हैं श्रेय प्रेयश हो तत्वज्ञान ज्योतिष प्रमादेव श्रेयरण है और प्रेजन ज्योतिष कुमारी याग ये उसे स्वर्ग सावन मिलना है ध्रमो का श्रेय प्रेयो तत्वज्ञान ज्योतिष कुमार देव ये तत्वज्ञान को श्रेय शब्द से कहा गया और ज्योतिष कुमारी को प्रेय शब्द से कहा है साधन को टीना है उसका साहित्य होगा एक का स्वर्ग आदि और एक का अब माने हमारा मोक्षा ये प्रयोजन है मोक्ष स्वर्ग आदि ये ये प्रयोजन प्रविदाने। जो प्रयोजन तो, है इनका दो क्या प्रयोजन है मोक्ष और स्वर्ग आदि एक मोक्ष है कि स्वर्ग आदि और ये स्वर्ग आदि से बहुत सारे संसाधिक पदार्थ हैं प्रथमागत है मेरा प्रयोजन ऐसा ये प्रयोजन जो प्रयोजन है मेरे प्रथमा दुर्गत मोक्ष और स्वर्ग तथा हम उस प्रवेटन सिद्धि के लिए मोक्ष सिद्धि के लिए अथवा स्वर्गारी सिद्धि के लिए या कर्तव्यता जो कर्तव्यता अपने में मानता है मेरे लिए कर्तव्य को मुझे मोक्ष चाहिए तो कर्तव्य का किसी प्रकार से ज्ञान करना होगा और स्वर्गारी चाहिए तो ज्योतिष समाधि करना होगा जो कर्तव्यता है श्रेय प्रियो तैयारी श्रेय प्रिय कर्तव्य रूप आ जाते हैं तो श्रेय का ज्ञान है प्रेय ज्योतिषवादी याद है तया उसके द्वारा या तया विघ्न होगा प्रेयसो दया विद्य था उसके द्वारा बताऊंगा हुआ का था के बाद था दूसरी व्याख्या करके इसलिए रहेगा तत्प्रयोजन है प्रयोजन तो वही है मोक्ष प्रयोजन अथवा स्वयागी प्रयोग तथ्य पदा स्वर्ग के लिए कर्त कर्ट मानता है और के के लिए मांता है। के लिए है है एक संपादन करना कर्तव्यता संपादन करना संपिता का भी संपादन करने की इच्छा कया विधि क्या अंतिम क्रया होगा तत्व द्वारा श्रेय क्रेय के द्वारा विद्या विद्या तो रूपा ध्यान तब तो द्वारा करते योगा उन दोनों से पता हुआ हो जाता और है विद्या रूपा और अविद्या कारोबारी अविद्या रूपा है और ज्ञान विद्या रूपा है इनके द्वारा श्रेय प्रयोग श्रेय और प्रे विद्या स्वरूप है श्रेय हो तो गया तो विद्या रूपा और श्रेय हो गया अविद्या रूपा जिसे पद का विकास कहा था न बना हुआ है ये पद हुआ है योगा अच्छा आगे ठीक है सभी तो श्रेय प्रयोश और अन्यतः प्रक्रिया देना एवं अन्य उपाध्यान हेतु दोनों के दोनों करना संभव नहीं है एक को त्याग करके एक का कर एक के लिए मैंने सिद्ध हो सकता है, और है। तो एक और बतला चाहते हैं कि कारण श्रेय प्रयस्व श्रेय और श्रेय पार्था दोनों अन्यतर प्रक्रिया एक दोनों से किसी को त्यागना होगा जिसको स्वर्ग चाहिए उसके लिए ज्ञान को त्यागना होगा और जिसको भोक्ष चाहिए उसके लिए कर्म को त्यागना होगा नहीं तो होने वाला नहीं है दोनों कार्य भी, भी साथ एक साथ होगा ही है स्वर्ग भी मिले और भोक्ष भी मिले असंभव दोनों का साथ एक साथ होना संभव है ये कहना चाहते हैं श्रेय प्रयस हो श्रेय और प्रेय है ज्ञान प्रियम है कर्म इसको विद्या और अव्या स्वरो से कहा था भी दोनों अन्यतर पर इत्यादि दोनों से एक तो त्याग ले पड़ेगा आप हैं आपके ऊपर निर्भर करता है स्वर्ग आधी तो श्रेय को त्यागना होगा और अगर आप मोक्षार्थी हैं तो प्रेय को त्यागना अन्यतर परित्यागेंगे और अन्यतर उपाय एक बार एक को परित्याग करके दूसरे को ग्रहण करने में कारण बदलाता है क्या कारण है तीन भाषण में जाएंगे या त्रिपय आत्म नंबर दिया वह आदान नंबर से समविष्य यदि दोनों ग्रहण हो सकते थे तो फिर अवक्षण तरह तब तरह उभय आदान सफलम जरूर बोलना चाहिए था श्रुति को दोनों को दोनों से ग्रहण करने से क्या फल होता बोलना चाहिए दोनों ग्रहण किया जा सकता दृढ़ प्रवेट कर दिया वह आराना चेक संभव भविष्य यदि दोनों के ग्रहण करना संभव होता तो क्या बोलती श्रुति अवक्षर जो कर रहा वह आरान संभव श्रुति जरूर कहती क्या दोनों के ग्रहण करने का फल होता किंतु तस्मा हाँ तय इत्यादि उत्या यहां पर तय कहा है मंत्र ने कहा है तय श्रेया आदान से साधु होती साधु किसको होगा श्रेया आदान करने वाले श्रेय ग्रहण करने वाले वाले, वाले स्त्री है और दूसरे मोक्ष से प्रत्याशी हो जाए कहा है दो दोनों ग्रहण करने वाले कहा स्थित है हाँ निर्धारण करें मोबाइल कहा तस्त कयुर इत्यादि तय इत्यादि उत्या मंत्र के उत्तराधे तय श्रेय आदान से साधुवती इत्यादि मंगल उत्तराधन जो है इत्यादि होते अन्य तरह केवल सख्तम उपाद उपादार्में से किसी एक का ही ग्रहण किया जा सकता है हम अं जिसके अधिकारी होंगे अगर भोक्ष का अधिकारी होंगे तो प्रेय को ग्रहण किया जा सकता है और स्वर्ग का अधिकारी हैं भोग के अधिकारी हैं तो प्रेय को ग्रहण किया जा सकता है ये सिद्ध होता है तेवल अभिप्रेता है यही आस है काम जाएंगे अवगाराम का तब एक अवतार एक अवतार और उसे हेतु देने के लिए अवतर देते हैं श्रेय प्रेयस हो इत्यादि ऐसा ये एक बार समय हो गया है पास ओम सदा भगवस्तो सी तेनालीरम विचारा करके और लोग ध्यान की बेटी